देवी भागवत तीसरा स्कंद इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुरम्य शिखर पर जा पहुंचा। वहां बहुत से यक्ष विद्यमान थे मंदार का एक सुंदर उपवन था जिसमें सुगे और कोयल कलरव कर रहे थे वीणा और पखावज वाद्यों की सुखदायी ध्वनि हो रही थी वहाँ विमान के पहुँचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले वे नंदी वृषभ पर बैठे थे उनके पांच मुख थे और दस भुजाएं थीं मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था बागम्भर पहने थे गज चर्म की चादर ओढ़ रखी थी महाबली गणेश और स्वामी कार्तिकेय अगल बगल रहकर रक्षा का कार्य संपन्न कर रहे थे भगवान शंकर के साथ मार्ग में चलते समय उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय की अनुपम शोभा हो रही थी नंदी प्रभृति जितने प्रधान गण रक्षक थे वे सभी शंकर के पीछे पीछे जयध्वनि करते हुए चल रहे थे नारद उस समय भगवान शंकर तथा तो उनके अन्य गणों को देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा न रही क्षण भर के बाद ही वह अभिमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और वैकुंठ लोक में पहुँच गया जहाँ भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था बेटा नारद वहाँ मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोता खाने लगा वहाँ कमल लोचन श्रीहरि विराजमान थे अलसी के फूल के समान उनके श्रीविग्रह की कांति थी पीताम्बर पहने थे चार भुजाएं थीं वे पक्षराज गरुड़ पर विराजमान थे दिव्य आभूषणों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी प्राण प्रिया लक्ष्मी जी चवर डुला रही थी उन सनातन श्रीहरी की झांकी पाकर हम सभी भौचक्के से रह गए एक दूसरे को देखते हुए हम विमान में एक उत्तर आसन पर बैठे रहे इतने में ही पवन से बातें करता हुआ यह विमान तुरंत उड़ गया आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला तो उसका जल बड़ा ही मधुर था जोर जोर से तरंगे उठ रही थी बहुत से जलचर चंतु वहाँ निवास करते थे वहीं एक मनोहर द्वीप था मंदार और पारिजात आदि वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे अनेकों विस्तारों से सारी भूमि ढकी थी तरह तरह के चित्रों से उसे सजाया गया था मोती की मालाएं लटक रही थी अनेक प्रकार के हार उसकी छवि बढ़ा रहे थे अशोक कबूल अशोक बकुलर्बक केतकी और चंपा आदि मनोहर वृक्ष उस द्वीप के कोने कोने को सुशोभित कर रहे थे कोयले मधुर स्वर में कुहू कुहू कर रही थी सर्वत्र दिव्य गंधों का छिड़काव हुआ था भौरे गुनगुना रहे थे जिससे उसकी शोभा अधिक बढ़ गई थी उसी द्वीप में एक मंगलमय मनोहर पलंग बिछा था उस पलंग में सुंदर रत्न जड़े थे भारती भारती के रत्नों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी हम लोग विमान पर बैठे थे दूर से ही उस अत्यंत सुंदर पलंग को हमने देखा उस पलंग पर अनेकों बिस्तर बिछे थे इंद्रधनुष के समान वह चमक रहा था उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमड़ी बैठी थी उनके गले में लाल रंग की माला थी लाल वस्त्रों से शिव सुशोभित था लाल चंदन लगाए हुए थे लाल लाल नेत्र थे वे ऐसी प्रभापूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हों अत्यंत सुंदर मुख था लाल लाल दाँत थे करोड़ों लक्ष्मीयों से भी अधिक वह सुंदर थी सूर्य की प्रतिभा के समान वे चमक रही थी दिव्य पास, अंकुश अभय और वर मुद्रा से उन भगवती भुवनेश्वरी के हाथ सुशोभित थे अद्भुत आभूषण पहन रखे थे वैसी सुंदरी स्त्री को मैंने कभी नहीं देखा था पास में अनेकों साधक बैठकर कर इस मंत्र का जप कर रहे थे सबके हृदय में वास करने वाली वे अखिल जगत की अधिष्ठात्री देवी थी नाम जप में संलग्न रहने वाली बहुत सी सखियां निरंतर स्तुति कर रही थी भुवनेशि माहेश्वरी आदि नामों को हृदयंगम करने वाली देवकन्याएँ चारों ओर बैठी थीं उन देवियों के काम पुष्पा आदि अनेकों नाम थे छह कोनों वाला उत्तम यंत्र बना था उसी पर भगवती भुवनेश्वरी विराजमान थी उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए कुछ समय तक हम वही ठहरे रहे आपस में कहने लगे यह सुंदरी कौन है और इसका क्या नाम है हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं इसके हजारों नेत्र हजारों हाथ हजारों मुख हैं दूर से देखने पर ही ये कितनी सुंदर प्रतीत हो रही हैं ये न कोई अप्सरा है और न गंधर्व कन्या एवं देव कन्या ही